भाष्यार्थ अध्याय बृहदारण्यको ब्राह्मण ब्राह्मणतीन सुसूप में स्वयं ज्योति आत्मा को दृष्टि आदि का अनुभव न होने में हेतु स्त्री पुणसोरीवैकवान्न पश्युम स्वयं ज्योति च स्वयं ज्योतिर्ंग ज्योतिष नामा स्वभावता यदि ही अग्न्युष्ण्वादी वैत्यामस्वभा आत्मा कथमेक स्वभां जहियात न जानीयात अथ न जहाति कथमी सुषुप्ते न पश्यति विप्रति सिद्धमेतत चैतन्य मात्मा स्वभाव न जाना चेती शंका स्त्री और पुरुष के समान सुसुप्त में जीव और परमात्मा की एकता हो जाने के कारण वह नहीं देखता तथा आत्मा स्वयं ज्योति है यह कहा गया समज्योतिष का अर्थ है चैतन्यत्म स्वरूपता यदि अग्नि के उठनत्वादि के समान आत्मा चैतन्य स्वरूप है तो परमात्मा के साथ एकत्व होने पर भी वह अपने स्वभाव को कैसे छोड़ देता है जिससे कि वह नहीं जानता और यदि वह स्वभाव को नहीं छोड़ता तो यहां सुषुप्ति में देखता क्यों नहीं है वह चैतन्य स्वरूप है और दूसरे को नहीं जानता यह कथन तो सर्वथा विरुद्ध है न विप्रति सिद्धम उभयम अप्य तदुपद्यत एवं कथम समाधान यह विरुद्ध नहीं है ये दोनों बातें भी संभव ही हैं किस प्रकार तत्र यदि तश्यति पश्यन्व तश्यति न ही द्रष्टुम दृष्टे विपरिलोपो दिदे विनाशिता न तु तो तद्तीय विभक्त यद्येत वह जो नहीं देखता सो देखता हुआ कि नहीं देखता दृष्टा के दृष्टि का कभी लोप नहीं होता क्योंकि वह अविनाशी है उस समय उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं जिसे देखे यदि सुसुप्ते त्र पश्य पश्य तत्र तति नेव न यत तत्र न पश्यती जानीशि तथा गृहणीय कस्मा पशन वही तथा वह जो सुसुप्त में नहीं देखता तो निश्चय उस अवस्था में देखता हुआ ही नहीं देखता तुम जो ऐसा जानते हो कि वह सुन में नहीं देखता, सो वैसा मत समझो। क्यों? क्योंकि वहां भी वह देखता ही रहता है नन्ती सुसुप्ते जानी मु चक्ष मनोवा दर्शने कारणम अस्ति, अस्ती व्यापृतेशु दर्शन श्रवणादिशु पश्यती व्यवहारो बोती चुनौती वा न्यापताने करणी पशा तस्मा पश्यवाय शंका किंतु वह सुसुप्त में इस प्रकार नहीं देखता ऐसा हम जानते हैं क्योंकि वहां चक्षु या मन कोई भी इंद्रिय दर्शन में व्यापार करने वाली नहीं होती दर्शन और श्रवणादि इंद्रियों के व्यापार करने पर ही देखता है अथवा सुनता है ऐसा व्यवहार होता है और वहां हम इंद्रियों को व्यापार युक्त नहीं देखते इसलिए यह नहीं ही देखता है नहीं ही किमत ही पश्चन्न भवती कथम न यस्मा द्रष्टुर दृष्टि कर्तर या दृष्टिया दृष्टि विपरीलोपो विनाश स भावी तथा चात्मा दृष्टा विनाशी अतो विनाशी मलो दृष्टिरप्य वादात्मन दृष्टिप्य विनाशिनी समाधान नहीं तो फिर क्या बात है यह देखता ही है किस प्रकार क्योंकि दृष्टा दर्शन क्रिया के कर्ता की जो दृष्टि है उस दृष्टि का जो विपरीलोप विनाश है वह नहीं होता जिस प्रकार अग्नि की उत्पत्ति अग्नि की सत्ता तक रहने वाली है उस प्रकार यह दृष्टा आत्मा तो अविनाशी है अतः आत्मा के अविनाशी होने के कारण आत्मा की दृष्टि भी अविनाशिनी है वह दृष्टा की स्थिति तक रहने वाली ही है ननु नतीदिधीये द्रष्टुसा दृष्टेन विपरिलुप्यत द्रष्टा क्रिय दृष्टिकर्तृत्वादि दृष्टिच्य क्रियमा चा दृष्टेन विपरिल्यत वक्त ननु न इति वचनाद विनानाशिनी सैत न वचनस्य से नहि न्याय प्राप्तो विनाशः प्राप्त विनाश कृतक वचन सकेना वारयुँ शक्य थे वचन से किंतु दृष्टा की वह दृष्टि है और उसका लोप नहीं होता वह कथन तो परस्पर विरुद्ध है दृष्टि तो दृष्टा द्वारा ही की जाती है दृष्टिकर्ता होने के कारण ही वह दृष्टा कहा जाता है दृष्टा के द्वारा दृष्टि की जानने वाली है और उसका लोप नहीं होता यह तो कहा ही नहीं जा सकता यदि कहो न विपरुलुप्य इस वचन के अनुसार वह अविनाशिनी होनी ही चाहिए तो यह ठीक नहीं क्योंकि वचन तो केवल ज्ञापक है पृथक वस्तु का विनाश न्याय प्राप्त है अतः उसका सैकड़ों वचनों से भी निवारण नहीं किया जा सकता क्योंकि वचन तो जो वस्तु जैसी प्राप्त हुई है उसे वैसे ही सूचित कर देने वाला है नई सदोष आदित्यादि प्रकाशकवाद दर्शनोपत्ति यथा आदित्याद नित्य प्रकाश स्वभाव एवं संत स्वाभाक प्रकाशन प्रकाशय न प्रकाशात्म सत प्रकाश प्रकाशयतीच्य नैव स्वभा प्रकाशेन, प्रकाशेन तथा अप्यात्मा अविपरीप्लुस्वष्ट निष्टेतुच्य समाधान यह दोष नहीं है क्योंकि आदित्यादि के प्रकाशकत्व के समान इसका देखना भी उत्पन्न नहीं है जिस प्रकार आदित्यादि नित्य प्रकाश स्वभाव होते हुए ही अपने नित्य स्वाभाविक प्रकाश से प्रकाश करते हैं वे स्वयं अप्रकाश स्वरूप होकर उससे अपने से भिन्न प्रकाश उत्पन्न करके प्रकाशित करते हैं ऐसा उनके विषय में नहीं कहा जाता तो फिर क्या बात है वे अपने स्वभावरूप नित्य प्रकाश से प्रकाशित करते हैं इसी प्रकार यह आत्मा भी अपनी अविनाश स्वरूपा नित्य दृष्टि के कारण दृष्टा ऐसा कहा जाता है गौणम तरही दृष्टव शंका तत्व तो इसका दृष्टवगौण है न एवे मुख्यत्पत्ते है यदि क्षण्यथाप्यामो दृष्टित्व दृष्टि तदा दृष्टित्वस्य दृष्टौ न स्वाम दर्शन प्रकारस्द नान्यथा दृष्टवप्य न्य आदिदीना नित्ये स्वाभा के क्रिये न प्रकाशन तदे च प्रकाशितृव मुख्य प्रकाशितेता तस्मान दृष्टो दृष्टि इति विपरीप्य विप्रतिषेध समाधान नहीं इस प्रकार तो इसका मुख्यत्व सिद्ध हो सकता है यदि आत्मा का दृष्टित्व किसी दूसरे भी प्रकार से देखा गया होता तो इसके दृष्टित्व की गौरवता हो सकती थी किंतु आत्मा के दर्शन का कोई अन्य प्रकार तो है नहीं अतः इस प्रकार आत्मा का मुख्य दृष्टित्व उत्पन्न हो सकता है किसी अन्य प्रकार से नहीं जिस प्रकार की आदित्यादि का प्रकाशकत्व अपने स्वरूप भूत नित्य एवं अक्रिम प्रकाश के कारण है और यही प्रकाशकत्व मुख्य भी है क्योंकि इसका कोई अन्य प्रकाशक होना संभव नहीं है अतः दृष्टा की दृष्टि का सर्वथा लोप नहीं होता उस उक्ति में विरोध का लेज भी नहीं है न अनित्य क्रिया क्रियाकर्ति विषय एवं प्रत्ययन से शब्द से प्रयोग दृष्ट चेत्ता भेदता गंते तथा दृष्टे चेत शंका किंतु तिप्रतयांत शब्द का प्रयोग तो अनित्य क्रिया के कर्ता के विषय में ही देखा गया है जैसे छेतता फेदता घनता इत्यादि उन्हीं के समान दृष्टा पद में भी समझना चाहिए ऐसा कहें तो न प्रकाशीय प्रकाशित दृष्टवात समाधान ऐसी बात नहीं है क्योंकि नित्य प्रकाश स्वरूप आदित्यादि के विषय में प्रकाशित ऐसा प्रयोग देखा जाता है भवतो प्रकाशक के संभवात न तो शंका प्रकाश में कोई अन्य प्रकार न हो सकने के कारण वहां भले ही ऐसा प्रयोग हो जाए परंतु आत्मा के विषय में तो ऐसा नहीं हो सकता समाधान नहीं क्योंकि यहां भी आत्म दृष्टि के लोप न होने के कारण प्रतिपादन करने वाली श्रुति है पश्चामी न दृष्टि विपरीत लोप श्रुते है पश्या न पश्यामी त्युभव दर्शनाथ्रेत चेत मैं देखता हूँ मैं नहीं देखता ऐसा विपरीत अनुभव ऐसा जाने के कारण आत्मा की दृष्टि नित्य नहीं हो सकती ऐसा कहें तो न कारण व्यापार विशेषापेक्ष उतचुषा चप्ने आत्मदृष्टे लोप अविपरीोपदर्शनात अपरिलुप्त स्वभाव दृष्टि अतस्तया विपरिलुप्तया दृष्टया स्वयं ज्योति स्वभाव भवति सुसुप्ते तमादान। ऐसी बात नहीं है क्योंकि यह अनुभव तो चक्षु इंद्री के विशेष व्यापार की अपेक्षा से है इसके सिवा जिनकी आंखें नष्ट हो गई हैं उनके भी स्वप्न में आत्मदृष्टि का अविपरिलोप सद्भाव देखा जाता है अतः आत्मा की दृष्टि तो अवपरिलुप्त स्वभाव ही है इसलिए यह पुरुष उस अविनाशनी स्वयं ज्योति स्वरूपा दृष्टि से स्वप्न में देखता ही रहता है कथम तरही पश्चिथि शंका तो फिर नहीं देखता ऐसा क्यों कहा जाता है उच्यते न तो तदस्ति कि विषयभूत किशिष्टम तथो दूर अभक्त यदे यदुपलभेत यदि तुशेषदर्शनकारणमतक चक्षप तद प्रत्युपस्थात आसी तदेतस्ल एकी आत्मन परेण परस्वंगा अन्यत्वेन परिन्न सेशेषदर्शनाय कर्णम अने व्यवतिषते अं तो स्वर्वात्म संपरस्तक् स्न पर्ण प्रज्ञात्मना प्रियष तेन न पृथक व्यवस्थिता कषयाच विशेष तदभा विशेषदर्शन निकतम ही तनात्मक कृतं, आत्मा भाषते तत्कृतेयम् तत्ते भ्रांतिरात्मो दृष्टि इति समान बतलाते हैं यहाँ तो वह वस्तु ही नहीं है वह कौन दूसरी विषयभूत वस्तु किस विशेषण से युक्त उस दृष्टा से अन्य अर्थात अन्य रूप से विभक्त जिसे कि वह वह देखे उपलब्ध करे क्योंकि जो उस विशेष दर्शन का कारण था वह अविद्या के द्वारा अन्य रूप से प्रस्तुत किया हुआ था इस समय प्रत्येगात्मा का परमात्मा के साथ आलिंगन होने के कारण वह एक रूप हो गया है परिच्छि दृष्टा के विशेष दर्शन के लिए ही अन्य रूप से स्थित होती हैं किंतु इस समय जैसे पुरुष अपनी प्रिया से आलिंगित होता है उसी प्रकार यह स्वयं से अपने परम रूप सेज्ञात्मा के आलिंगित रहता है इसलिए उस अवस्था में इंद्रिय और विषय पृथक रूप से विद्यमान नहीं रहते और उनका अभाव होने के कारण विशेष दर्शन भी नहीं होता क्योंकि वह तो इंद्रदि का किया हुआ ही होता है आत्मा का किया हुआ नहीं होता आत्मा का किया हुआ भासता ही है अतः तो उसी के कारण ऐसी भ्रांति होती है कि आत्मा के दृष्टि का लोप होता है यदि तिघ्रती जिघ्रन्वय तिघ्रती नहीं घ्रातुर्घ्रातेर्विपरीपो विद्य अविनाशीन तू तत्व द्वितयस्ती तथोनद विभक्त येत यते रथय वै तथयते नी रचय तो प्रिलोपो विदते विनाशिवान्न तो तीतीय विभक्त यद्रथएत यद्वैतन्नवदति तदती नहि तदती नि वक्तुर्भक् लोपो विदे विनाशी या न्तीय तथोन विभक्त यदेत यद तृणोती शृण्वन्व तृणोती नोतु श्रुतेर्वरी लोपो विदते विनाशिवा तो तद्तीयस्थन यद तन्न मनुते मन्वा नो वै त मनुते नी मंत्रुर्मते विपरीपो विदे विनाशी या न्तीयमस्ती तथोन विभक्त जन्म यद तपृशति स्पृशन वै तदन विभक्त यद स्पृशे यदि विजानाति बीजान वै त्रिजाती न ही विद्यात विज्ञाते परोपो विदिनाशी तातीय तदन्य विभक्त यद्विजानीया वह जो नहीं सूखता सो सूखता हुआ हि नहीं सूखता सूंघने वाले की गंध ग्रहण शक्ति का सर्वथा लोप नहीं होता क्योंकि वह अविनाशी है उस अवस्था में उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं जिसे सूंघे वह जो रसा स्वाद नहीं करता सो रसा स्वाद करता हुआ ही नहीं करता रसा स्वाद करने वाले की रस ग्रहण शक्ति का सर्वथा लोप नहीं होता क्योंकि वह अविनाशी है उस अवस्था में उससे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं जिसका रस ग्रहण करे वह जो नहीं बोलता सो बोलता हुआ ही नहीं बोलता वक्ता की वचन शक्ति का सर्वथा लोप नहीं होता क्योंकि वह अविनाशी है उस अवस्था में उससे भिन्न दूसरा कुछ है ही नहीं जिसके विषय में वह बोले वह जो नहीं सुनता सो सुनता हुआ ही नहीं सुनता श्रोता की श्रवण शक्ति का सर्वथा लोप नहीं होता क्योंकि वह अविनाशी है उस अवस्था में उससे भिन्न दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं जिसके विषय में वह सुने वह जो मनन नहीं करता सो मनन करता हुआ ही मनन नहीं करता मनन करने वाले की मनन शक्ति का सर्वथा लोप नहीं होता क्योंकि वह अविनाशी है उस अवस्था में उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं जिसके विषय में वह मनन करे वह जो स्पर्श नहीं करता सो स्पर्श करता हुआ ही स्पर्श नहीं करता स्पर्श करने वाले के स्पर्श शक्ति का सर्वथा लोप नहीं होता क्योंकि वह अविनाशी है उस अवस्था में उससे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं जिसे वह स्पर्श करे वह जो नहीं जानता सो नहीं जानता हुआ ही नहीं जानता विज्ञाता के विज्ञाति विज्ञान शक्ति का सर्वथा लोप नहीं होता क्योंकि वह अविनाशी है उस अवस्था में उससे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ ही नहीं होता जिसे वह विशेष रूप से जाने समान मन्यत यद्वै तत्र यद्वै तत्र यद्वै तत्र सामनम यदि त्र जिघ्रति यशये यद वजती यदि तुनोती यद तनुति यती मनन विज्ञान चक्षुरादि सहकारित् भूत भविष्यत् वर्तमान विषय व्यापारो विद्यत इति पृथ ग्रहणमवै तिघ्रती यद्वै तृणोती यदव त यद्वि तमृशति और यद इत्यादि अन्य मंत्रों का अर्थ गुरुवत्त है मनन और विज्ञान यद्यपि दृष्टि आदि के सहकारी हैं तथापि इनका चक्षु आदि इंद्रियों से निरपेक्ष रहकर भूत भविष्य और वर्तमान विषय संबंधी व्यापार रहता ही है इसलिए उनका पृथक ग्रहण किया गया है